पातंजल योग सूत्र साधनपाद योगाष्ठानाद शुद्धि क्षय ज्ञानदीप्तिरावेक ख्या है अट्ठाइस योग के विभिन्न अंगों का अनुष्ठान करते करते जब अपवित्रता का नाश हो जाता है तब ज्ञान प्रदीप्त हो उठता है उसकी अंतिम सीमा है विवेक ख्याति अब साधन की बात कही जा रही है अभी तक जो कुछ कहा गया वह अपेक्षाकृत उच्चतर है वह अभी हमसे बहुत दूर है किंतु वही हमारा आदर्श है हमारा एकमात्र लक्ष्य है उस लक्ष्य स्थल पर पहुंचने के लिए पहले शरीर और मन को सैयत करना आवश्यक है तभी उस आदर्श में हमारी अनुभूति स्थाई हो सकेगी हमारा लक्ष्य क्या है यह हमने जान लिया है अब उसे प्राप्त करने के लिए साधन आवश्यक है यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि और उन्तीस यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि ये आठ योग के अंग हैं अहिंसा सत्य अस्ते ब्रह्मचर्या परिग्रह यम तीस अहिंसा सत्य अस्ते चोरी का अभाव ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह संग्रह का अभाव ये पांच यम कहलाते हैं जो पुण्य योगी होना चाहते हैं उन्हें स्त्री पुरुष भेद का भाव छोड़ देना पड़ेगा आत्मा के कोई लिंग नहीं हैं उसमें न स्त्री है न पुरुष तब क्यों वह स्त्री पुरुष के भेद ज्ञान द्वारा अपने आप को कलुषित करे बाद में हम और भी अच्छी तरह समझ सकेंगे कि ये सब भाव हमें क्यों बिल्कुल छोड़ देने चाहिए उपहार संग्रह करने वाले मनुष्य के मन पर दाता के मन का असर पड़ता है इसलिए ग्रहण करने वाले के भ्रष्ट हो जाने की संभावना रहती है दूसरे के पास से कुछ ग्रहण करने से मन की स्वाधीनता चली जाती है और हम मोल लिए हुए गुलाम के समान दाता के अधीन हो जाते हैं अतएव किसी प्रकार का उपहार ग्रहण करना भी उचित नहीं जाति देश काल समयानवनाह सार्वभौमा महाव्रतम एकतीस ये सब उक्त यम जाति देश काल और समय यानी उद्देश्य के द्वारा औचिन्न्य न होने पर सार्वभौम महाव्रत कहलाते हैं ये सब साधन अर्थात अहिंसा सत्य अस्थ्य ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह प्रत्येक व्यक्ति के लिए प्रत्येक पुरुष स्त्री बालक के लिए बिना किसी जाति देश या अवस्था के भेद से अनुष्ठेय है सोच संतोष तप स्वाध्याय स्वर प्रणिधानी नियमा बत्तीस बाह्य एवं अंत सोच संतोष तपस्या स्वाध्याय मंत्र जप या आ, अध्यात्म शास्त्रों का पठन पाठन और ईश्वर उपासना ये पांच नियम हैं बाह्य सोच अर्थात शरीर को पवित्र रखना अपवित्र मनुष्य कभी योगी नहीं हो सकता इस बाह्य शौच के साथ साथ अंत शौच भी आवश्यक है समाधिपात के तैंतीसवें सूत्र में जिन धर्मों गुणों की बात कही गई है उनके पालन से यह अंत शौच आता है यह सत्य है कि बाह्य शौच से अंत शौच अधिक उपकारी है किंतु दोनों की ही आवश्यकता है और अंत शौच के बिना केवल बाह्य शौच कोई फल उत्पन्न नहीं करता